आनंद की खोज भगवत सानिध्य की साधना श्री रामकृष्ण का उपदेश है कि जब संसार के कर्म करो तब एक हाथ से कर्म करो और दूसरे हाथ से ईश्वर के चरणों को पकड़े रहो जब संसार के कर्मों का अंत हो जाएगा तब दोनों हाथों से ईश्वर के चरणों को पकड़ना आध्यात्मिक भाषा में इसका अर्थ कर्म करते समय आधे मन से कर्म और आधे मन से भगवन चिंतन करना और कर्म समाप्त होने पर पूरा मन भगवान के चिंतन में लगा देना है यह उपदेश सभी साधकों के लिए अत्यंत उपयोगी है क्योंकि अधिकांश लोगों के लिए संसार के झंझटों से छुटकारा पाकर एकाग्र चित्त हो अधिक समय केवल भगवत चिंतन में लगाना संभव नहीं होता एक तो पारिवारिक तथा सामाजिक कर्तव्यों के कारण एकांतिक भगवत ध्यान का समय या अवसर बहुत कम मिलता है दूसरे यदि ऐसा सुयोग मिलता भी है तो साधक का मन सहायक नहीं होता कर्म से छुटकारा पाने पर भी हम दोनों हाथों से भगवान के चरण पकड़ नहीं पाते ऐसी स्थिति में कर्म के समय का यथा साध्य सदुपयोग करना ही एकमात्र युक्त युक्त विकल्प रह जाता है यही नहीं आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए साधना को ध्यान जब भजन पूजन तक ही सीमित रखने से काम नहीं चलेगा हमें अपने दैनंदिन जीवन के प्रत्येक क्षण को साधना में परिणित करना होगा हमें ऐसा जीवन यापन करना होगा कि सांसारिक और आध्यात्मिक कर्मों के बीच अंतर ही न रहे। समग्र जीवन के आध्यात्मिक करण के अनेक उपायों में कर्म के समय आधे मन से भगवत चिंतन करना एक है पर क्या यह संभव है क्या मन को इस तरह दो भागों में विभक्त किया जा सकता है क्या ऐसा करने से कर्म की हानि नहीं होगी इन शंकाओं के समाधान के लिए सर्वप्रथम हमें मन के स्वरूप को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए हमारे मन में अनेक प्रकार की विचार भावनाएं इच्छाएं एवं कल्पनाएं एक के बाद एक निरंतर उठती रहती है वस्तुतः इन निरंतर उठ रही चित्तवृत्तियों के प्रवाह का नाम ही मन है सामान्यतः कोई भी दो चित्त वृत्तियां एक समान नहीं होती जब हम कोई कार्य करते हैं तब उस कार्य विशेष से संबंधित वृत्तियाँ उठती हैं और अन्य वृत्तियां कुछ समय के लिए दब जाती हैं लेकिन फिर भी सारी वृत्तियां कर्म विशेष से संबंधित नहीं होती बीच बीच में दूसरी वृत्तियां भी उठती रहती हैं ध्यान के समय भगवदाकारा वृत्तियों का बहु होने पर भी अन्य वृत्तियाँ भी मन में उठती रहती हैं केवल यह योगी के प्रशिक्षित मन में भी कर्म के समय केवल कर्म संबंधी और ध्यान के समय केवल भगवधाकारा वृत्तियाँ उठते हैं उठती है इसे निम्न संकेतों की सहायता से अच्छी तरह समझा जा सकता है पहला मन की सामान्य अवस्था क ख ग छ दूसरा कर्मरत साधक व्यक्ति का मन क ख तीसरा ध्यान करते साधारण व्यक्ति का मन चौथा कर्मरत योगी का मन क पांचवा ध्यानरत योगी का मन बराबर कर्म संबंधी चित्त वृत्ति अन्य अन्य अक्षर अन्य प्रवृत्तियों के प्रतीक है उपरोक्त विशेषण से यह स्पष्ट हो जाएगा कि कर्म करते समय भी आधिक वृत्तियां कर्म से संबंधित और आधी असंबद्ध होती है इसे आधा मन कर्म में लगाना कहते हैं सत्य तो यह है कि हम कभी भी पूरे मन से कोई भी कार्य नहीं करते हमारा प्रस्तुत कार्य कर्म से असंबद्ध वृत्तियों के स्थान पर भगवदाकारा वृत्ति उठाना है ऐसा करने पर मन में केवल दो प्रकार की ही वृत्तियाँ उठेंगी एक भगवदाकारा और दूसरी कर्म संबंधी जिसे निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है क भ क यही कर्म के समय आधे मन से कर्म और आधे मन से भगवत चिंतन करना हुआ तब कर्म समाप्त कर ध्यान में बैठने पर पूरे मन से भगवत चिंतन करना आसान होगा हम अपने दैनंदिन कार्यों को तीन श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं नहाना धोना रसोई बनाना घर साफ करना पैदल या सवारी से आवागमन करना इत्यादि मुख्यतः तो शारीरिक कर्म है जिन्हें हम अभ्यास के कारण यंत्रवत करते हैं। इनमें सामान्यतः हमारा मन खाली रहता है, तथा स्वच्छंद रूप से इधर उधर भटकता रहता है। पढ़ना लिखना वार्तालाप करना आदि कर्मों में न्यूनाधिक मात्रा में मनोनिवेश करना पड़ता है प्रत्येक व्यक्ति के व्यवसाय विशेष से संबंधित कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनमें चित्त की एकाग्रता की अधिक आवश्यकता होती है लेकिन ऐसे कर्मों के बीच भी अवकाश के छोटे बड़े अवसर होते हैं जब मन उन कर्मों से, से कुछ समय के लिए हट जाता है अतः यह स्पष्ट है कि उपरोक्त तीनों प्रकार के कर्मों में से हम किसी भी प्रकार का कर्म क्यों न कर रहे हों मन को पर्याप्त अवकाश प्राप्त होता है जिसका उपयोग भगवत चिंतन में किया जा सकता है शारीरिक एवं यंत्रवत क्रियाओं के समय तो हम अपने पूरे मन को भगवान में लगा सकते हैं जिन कार्यों में मनोन्वेश प्रारंभ अंत और बीच बीच में भगवान का स्मरण आसानी से किया जा सकता है कर्म के समय भगवत चिंतन का अधिक उपयुक्त नाम है भगवत सानिध्य की साधना क्योंकि इस साधना में दैनन्दिन कार्यो के बीच भगवान की अवस्थिति का उनके संस्पर्श का अनुभव करने का प्रयत्न किया जाता है यह कार्य अनेक प्रकार से किया जा सकता है पहला किए जाने वाले कार्यों के समय सोचे कि हमारे इष्ट देवता हमारे पास ही विद्यमान है कपड़े धोते समय रसोई बनाते समय वे हमारे निकट खड़े हैं तब प्रसन्न भाव से हमें देख रहे हैं गमनागम करते समय सोचे की वे हमारे साथ आ जा रहे हैं रेल मोटर में हमारे पास बैठे हैं बीच बीच में हम मन ही मन अपने सानिध्य में स्थित अपने इष्ट को प्रणाम कर सकते हैं अथवा प्रभु मैं तुम्हारा तुम मेरे हो मेरा सर्वस्व तुम्हारा है क्या प्रार्थना या वार्तालाप प्रभु से कर सकते हैं यह साधना सबसे सरल तथा आनंददायक है क्योंकि हम भगवान के उस रूप विशेष का चिंतन करते हैं जो हमें सबसे प्रिय लगता है इसमें कल्पना का उपयोग किया जाता है और जिसकी कल्पना शक्ति जितनी प्रबल होगी वह उतना ही अधिक सफल होगा लेकिन इसमें एक खतरा भी है जिससे सावधान रहना आवश्यक है। भाव प्रवण व्यक्ति कल्पना और यथार्थ दर्शन में अंतर न कर पाने के कारण कल्पना को ही दर्शन समझने की गलती कर सकते हैं कल्पना को यथार्थ समझना एक मानसिक रोग विशेष है अतः सदा यथ्यान रहे कि हम कल्पना का साधना के में केवल उपयोग कर रहे हैं इससे अधिक कुछ नहीं दूसरा कल्पना के साथ जुड़ी उपरोक्त समस्या के बचने के लिए इष्ट देव के स्थूल रूप का चिंतन करने के बदले उनकी चेतन अवस्थिति मात्र का विचार किया जा सकता है सोचे कि वे आनंद में चैतन्य सत्ता के रूप में हमारे निकट विद्यमान हैं तथा तो हम पर कृपा वर्षण कर रहे हैं तीसरा भगवत सान्निध्य के अभ्यास का तीसरा प्रकार है परमात्मा की सत्ता को आस भी विभिन्न वस्तुओं में देखने का प्रयत्न करना क श्री रामकृष्ण व स्वामी विवेकानंद के अनुसार मानव में अन्य प्राणियों की अपेक्षा परमात्मा का सबसे अधिक प्रकाश है अतः स्त्री पुरुषों बालक युवा वृद्ध धनी निर्धन पापी पुण्यात्माओं जिन पर भी हमारी दृष्टि पड़े तथा हम जिनके संपर्क में आए उन्हें परमात्मा का एक एक रूप सोचें स्वामी विवेकानंद ने तो निर्धन रोगी दरिद्र पापी को अपना विशेष आराध्य माना है अतः ऐसे लोगों में भगवान को देखने का विशेष प्रयत्न करना चाहिए यदि प्रारंभ में यह करना संभव न हो तो साधु संतों में भगवत बुद्धि करना आसान हो सकता है लेकिन इससे भगवत सान्निध्य की साधना सीमित हो जाएगी ख सभी युक्त वस्तुओं में परमात्मा का विशेष प्रकाश है श्री रामकृष्ण कहते हैं कि भगवान विभू रूप में तो सर्वत्र विद्यमान है लेकिन जहाँ बल बुद्धि गुण सामर्थ्य अधिक हो वहाँ उनका अधिक प्रकाश है यही बात श्री कृष्ण गीता के सातवें तथा दसवें अध्याय में भी कहते हैं भगवान जल में रस सूर्य चंद्र में प्रकाश आकाश के शब्द तथा नरों में पौरषत्व के रूप में विद्यमान है वे बुद्धिमानों में बुद्धि तेजस्वी व्यक्तियों में तेज तथा बलवानों में बल है वे नक्षत्रों में चंद्र वेदों में इंद्रियों में मन है। सागर, गंगा अस्वस्थ वृक्ष मगर मच्छ अध्यात्म विद्या धृती और क्षमा उनके प्रकाश हैं। ये वस्तुएं किसी न किसी रूप में हमारे चारों ओर बिखरी पड़ी है और जब कभी इनसे हमारा साक्षात्कार हो हम इनमें परमात्मा को देखने का प्रयत्न कर उनकी सानिध्य का अनुभव कर सकते हैं वस्तुतः परमात्मा तो सर्वत्र विद्यमान है, एवं सभी, सभी के भीतर भी औतप्रोत रूप से विद्यमान है ईसा वाष्मित जगत त्याम जगत अतः बल गुण विभूति सामर्थ्य निर्विशेष शुभाशु सभी वस्तुओं में भगवान की विद्यमानता को देखने का प्रयत्न करना चाहिए यह साधना श्रेष्ठतम होते हुए भी सबसे कठिन है चौथा भगवान के सानिध्य का चिंतन बाह्य वस्तुओं अथवा व्यक्तियों में न कर अपने हृदय में किया जा सकता है कर्मों के बीच जब भी अवकाश मिले मन ही मन अपने हृदय मंदिर में चले जाए तथा वहाँ क्षण भर के लिए अपने प्रियतम प्रभु से प्रेम पूर्ण संभाषण कर ले मानो संसार की व्यस्तता के बीच चोरी छिपे अपने प्रेमास्पद से मिल, मिलने जैसा है पांचवा जिस चित्र अथवा भगवान नाम की सहायता से भी भगवत सानिध्य का प्रयत्न किया जा सकता है छाया ही काया है इस सिद्धांत के अनुसार भक्त चित्र चित्रित व्यक्ति को अभेद मानते हैं अतः अपने कमरे अथवा कार्यालय के किसी प्रमुख एवं स्पष्ट स्थान पर भगवान के रूप विशेष का चित्र लगा लें और उसमें प्रभु की अवस्थिति का दृढ़ विश्वास रहे तो कर्म के बीच बीच में चित्र को देखकर प्रभु की अवस्थिति का अनुभव किया जा सकता है इसी तरह नाम और नामी भी अभेद माने जाते हैं कर्म के बीच भगवान नाम का प्रवाह बनाए रखे अवकाश मिलते ही कोई श्लोक या भजन की किसी पंक्ति की मन ही मन आवृत्ति कर भगवान के संस्पर्श में जाया जा सकता है चित्र एवं भगवान नाम की सहायता लेने पर भी कई बार इस अभ्यास में सफलता नहीं मिलती क्योंकि नाम जब यंत्र हो जाता है और चित्र एक वस्त्र मात्र रह जाता है तथा इन दोनों के होते हुए भी मन भटकता ही रहता है फिर भी इनका कुछ न कुछ सुप्रभाव प्रभाव तो पड़ेगा ही प्रतिदिन हमारे नेत्र न जाने कितने दृश्य देखते हैं और न जाने कितने स्वर में प्रविष्ट होते हैं उपरोक्त उपाय से जाने अनजाने हमारे नेत्रों और कर्ण कुहरों से कुछ न कुछ संवेदन मन तक पहुँच ही जाएंगे मन सदा एक ही अवस्था में नहीं रहता कभी वह रूप का चिंतन करना चाहता है तो कभी उसकी रुचि निराकार में होती है कभी वह प्रभु को बाहर देखना चाहता है तो कभी भीतर इन बदलते मनोभावों के अनुरूप हम भगवत सान्निध्य की साधना कर सकें इसी उद्देश्य से ये विभिन्न सुझाव दिए गए हैं साधक अपनी रुचि मनोस्थिति तथा परिस्थिति के अनुसार इनमें से एक या अनेक का प्रयोग और उपयोग कर सकता है